भद्रं कर्णे श्रृयाम देवा भद्रं भद्रम पशेम्श्रा स्थिस्तुवा शौबीर्भ्यसेम देविता जदायु शाति शाति शाति <coughs> अथर्व वेदी मुंडको परिषद प्रथम मुंडक के प्रथम खंड तृतीय मंत्र के ऊपर कुछ विचार रहा था। आचार्य परंपरा बताई पहले ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए उपदेश दिया था इस मुंडो परिषद का उपदेश और ज्यष्ठ पुत्र जो थे अथर्वा अथर्वा उन्होंने इनको अंगी नाम के ऋषि को दिया था और अंगी ने भारद्वाज सत्यवाह को दिया था और सत्यवाह ने अंगिराजी को दिया था अंगिराज के माध्यम से सौनक जी प्रश्न करके पूछ रहे हैं ये दिखाई परंपरा तो मंत्र में कहा था सौन को भाई महासाला सौनक ऋषि बहुत बड़े ग्रस्त थे महासाला महान शाला विशेष महाशाल बहुत भारी ग्रस्त थे सब कुछ छोड़कर अंगीर सम विधिवत उपन्न पर अंगिरा ऋषि के पास विधिवत गुरु के पास जिस तरह से जाना चाहिए इस तरह से जा करके पूछा सौमक जी ने पूछा क्या कश्मीर पूछा कश्मत सर्विध विज्ञात भगवती एक प्रश्न पूछा हे भगवान किसके जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है मैने कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है उपादान कारक निमित्त कारण के ज्ञान से तो कार्य का ज्ञान नहीं होगा दंडो को जानने से घटने जाना जाता किंतु मिट्टी को जान लिया हो तो घट आदि को जाना जाता है यही तात्पर्य होगा किसके जान लेने पर सब जाना हुआ जगत भी एक कार्य है तो जगत के कारण कौन है यही प्रश्न है मुख्य रूप यही आना है भाष्य में देखिए सौन का मैंने सुनक अपत्यम सौन सोनक वाले सुनक ऋषि के संतान होने से उनको सोनक कहा उनके पूर्वज का नाम था सुनक सोनक के संतान को सोनक कहा महाशाल महाशाल करता महागृस्त बहुत बड़े गृहस्थ आंगिर भारद्वाज शिष्यम आचार्य आचार्य विधिवत यथाशास्त्र अंगिरा ऋषि के पास गए वो किसके शिष्य है भारद्वाज ऋषि के शिष्य है अंगिरा ऋषि भारद्वाज शिष्यम अंगीरसम जो अंगिरा ऋषि है भारद्वाज के शिष्य हैं और आचार्य हैं वो सोन आचार्य हैं, उनके पास जाकर विधिवत जैसे जाना चाहिए माने महापुरुषों के पास उस तरह से नम्रता लेकर गए यथाशास्त्र शास्त्र में जैसा कहा है महापुरुषों के पास जाना कैसे चाहिए उसी प्रकार उपन्न उपगत समीप में जाकर के प्रश्नवान कुछ बत, उपसादर, उपसादर विदेर, साम, एक हैं पर, बताते हैं यहाँ सौनक और अंगीरा ऋषि के संवाद में आया विधिवत उपसन्न शब्द आया विधि पूर्वक गए तो इससे सिद्ध होता है कि उसके बाद सौन का सौन कांग रसो संबंधात अरवाक विधिवत विशेषणा जब उनके इधर के लिए विधिवत विशेषण लग गया तो उनके पहले वालों के लिए नियम नहीं रहा विधिवत जाना न जाना ऐसा लगता है ये जो विधिवत उपसम सब जहां यहाँ आया सौनक और अंगिराज के संवाद में आया हुआ है इसको लेकर ये सिद्ध होता है ये कह रहे हैं सौन कांगी रसो संबंधात संबंध संबन्द से अरवाक मान बाद में जो होगा विधिवत विशेषण आदमी इसके बाद वालों के हम लोगों के लिए तो विधिवत विशेषण लग गया में चाहिए करके तो मैंने गुरु के जाने के लिए उसके पहले वालों के लिए नियम नहीं दिखता क्यों यहाँ पर विधिवत शब्द आया तो भारद्वाज आदि जो गए उनके लिए कोई नियम नहीं दिखता नियम यहां लगा दिया सौनब और अंगीरा ऋषि के सामने लगाया हमारे लिए तो आ जाएगा नियम ये जाना जाता है ऐसा भाष्यकार ने कह दिया एक नंबर टिप्पणी अरबाक का अर्थ उदक पश्चात तो नीचे के तरफ तो आ गए उनके विधिवत जाना चाहिए सिद्ध हो गया जब वो गए तो हमें भी जाना चाहिए किंतु उनके पहले वालों के लिए नियम नहीं दिखता विधिवत तो शब्द तो पहले वालों के लिए नहीं लगा यहीं लगा सौनक और अंगी राज्य के बीच संबंध लगा यह भाष्यकार अथवा मध्य मर्यादा करना अथवा मर्यादा करने के लिए <coughs> क्या मर्यादा है दो नंबर टिप्पणी में का पूर्वे शाम अनियम ज्ञान से न पूर्वे शाम अनियम से ना विशेषण वैफल्य में आशन कहा कहते पहले वालों को भी तो नियम होना चाहिए ना अंगिरा चौनक के पहले वालों को भी नियम होना चाहिए विधिवत जाना चाहिए तो ये जो विशेषण लगा दिया विधिवत विशेषण अकिजत होगा व्यर्थ होगा शंका करके कहा मर्यादा करना मैंने उत्तर बाद वालों के लिए तो नियम है कि जान, इस तरह से जाना ही चाहिए और पहले वालों के लिए कोई नियम नहीं रहा विधिवत गए या न गए उसके लिए मर्यादा करने के लिए हो सकता है ये कहा तीसरी बात मध्य न्यायार्थम व विशेषण अथवा ये विशेषण विधिवत विशेषण जो लगा दिया मध्य दीपिका दरवाजे के बीच में दीपक जलाएंगे तो भीतर भी प्रकाश आएगा बाहर भी प्रकाश आएगा जब साउनक और अंगिरा के संवाद में आ गया तो उनके पहले वालों को शब्द प्रकाश कर रहा है बाद वालों को कर रहा है मध्य दीपिक न्याय बोलते हैं इसको अथवा देहली दीपक न्याय भी बोलते हैं इसको है यही है मध्य दीप का न्यायाथंवा विशेषण विधिवत विशेषण इसलिए हो सकता है ये कहा तो ए, नंबर टिप्पणी में अस्त वह नियम हो इतवा आस्था इसी लेकर के अत्रषण से गतिमा इसी विषय में विशेषण जो विधिवत विशेषण है उसके कहना चाहते हैं मध्य दीपिका मध्य दीपिका मान देहली दीपिका न्याय दरवाजे के बीच में जब दीपक जला देते हैं तो बाहर भी, भी। प्रकाश करेगा ये भीतर में भी प्रकाश करेगा इसी प्रकार जो सौनक और अंगिरा के संवाद में जब विधिवत शब्द आया वो पहले वालों को भी संबंध करेगा बाद ऐसा विधिवत ही विधिवत शब्द के द्वारा भाष्य में कहते हैं अस्मदादि स्वापी उप्रसन्न विधेर हमारे लिए भी तो इष्ट ही है ना नम्रता पूर्व गुरु के पास जाना हमारे लिए हमारे लिए भी कहा मर्यादा शब्द का अर्थ किया यह हमें भी उसी तरह जाना चाहिए जैसे सौनक जी गए सौनक जी गए अंगीरा के पास उसी प्रकार विधिवत जाना चाहिए नम्रता पूर्वक जाना चाहिए भाष्य में गए थे किम दिखा गए तो क्यों गए प्रश्न है क्यों गए महासालो अंग्रेस क्यों गए कुछ पूछने के लिए गए क्या पूछा तो उत्तर देते क्या पूछा उन्होंने कष्टो भगवो विज्ञात विज्ञात भगवत ये प्रश्न है उनका ये भगवान किसके जान लेने पर सब कुछ यह संसार पूरा जाना हुआ होता है ये प्रश्न है कस्म नु भगव विज्ञाते विज्ञाते तो नु इति विस्मिन नु में जो नु शब्द है ना निश्चय में नहीं है पूछ रहा है वो का अर्थ विस्मिन नु भगवते नू भगवा, हे भगवान करके संबोधन करके काम सर्विधम विज्ञम विज्ञात विशेषण ज्ञातम अवगत भवती जिसको जान लेने पर सब कुछ जो कुछ भी यदि तम विज्ञान जो कुछ भी जानने वक्त वस्तु है संसार में विज्ञातम् माने विशेषण ज्ञातम मा अवगतम विशेष रूप से विज्ञात का अर्थ है विशेषेण ज्ञातम विज्ञात विशेष रूप से ज्ञात हो जाता अवगत हो जाता है कौन वस्तु है किसके जान लेने पर सब कुछ ज्ञात होता है ये प्रश्न किया एक विज्ञाते सर्विध बवती शिष्ट प्रभाव सुनवा तद विशेषण विज्ञात नाम संघ कश्मीत कहते सौनक जी ने प्रश्न कैसे कर दिया जो अज्ञात हो पदार्थ उसके बारे में प्रश्न नहीं हो सकता है बिल्कुल जानकारी न हो तो फिर किसके जान लेने पर यह सब कुछ जाना हुआ होता है ये प्रश्न कर ही नहीं सकते तो अगर जान लिया हो तो फिर भी प्रश्न नहीं होता बिल्कुल अज्ञात पदार्थों विषय में भी प्रश्न नहीं होता और विशेष ज्ञात हो गया हो उसके लिए भी प्रश्न नहीं बनता प्रश्न उसको होगा सामान्य ज्ञान हो विशेष अज्ञान हो वही प्रश्न बनता है। ये क्या चीज है कैसा है बिल्कुल सामान्य ज्ञान भी नहीं है अज्ञान है अज्ञात पदार्थ का कभी तद विषय प्रश्न नहीं होता और विज्ञान विशेष रूप से ज्ञात हो उसके बारे में प्रश्न नहीं होता जैसे कव्य के कितने दांत होते हैं कोई प्रश्न नहीं करता क्यों अज्ञात पदार्थ किसी ने भी जाना ही नहीं दांत कव्य का दांत होता ही नहीं कोई प्रश्न नहीं करेगा अथवा आलोक प्रकाश के बीच में रखा हुआ घड़ा होगा उस घड़े के बारे में प्रश्न नहीं करेगा घड़ा क्या होता है करके सामने है तो विज्ञात है ये अज्ञात में भी प्रश्न नहीं होगा विज्ञात में भी नहीं होगा सामान्य ज्ञात हो विशेष अज्ञात हो उसी में प्रश्न हुआ करता है तो सौनक जी कैसे प्रश्न कर रहे हैं कश्मीन भगवो विज्ञात सर्वन विज्ञात भक्ति यदि अज्ञात है तो प्रश्न नहीं करना चाहिए तब कहते हैं उन्होंने शिष्ट प्रवाद सुना हुआ है शिष्ट लोगों के प्रकृष्टवाद प्रवाद क्या सुना है कि एक को जानने पर होता है करके सुना हुआ है एक यही सुना है उन्होंने क्या सुना है एक सर्वविध भगवती एक को जान लेने पर सर्वविदता होता है इतना उन्होंने सुना है वो क्या चीज है जानने की इच्छा शिष्ट प्रवाद सौन कहा सौन ने सुना है सुन लिया क्या सुना है कि एक को जान लेने पर सर्ववितता होता है करके सुना हुआ शिष्ट प्रवाद महापुरुषों के संवाद ऐसा सुना हुआ है तद विशेषम विज्ञान का सामान्य ज्ञान है एक को जानने पर सब जानते हैं करके जो शिष्ट लोगों के जो प्रभाव है वचन है वो सुना है तो उस विशेष को जानना चाहते है क्या चीज है वो जिसको जानने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है सर्ववित होता है वो क्या चीज है जानना चाहते हैं सन कश्मी वित इसलिए कश्मीन करके नु लगा करके ना कश्म करके नू लगा करके तर्क करते हुए पूछते हैं कहा अथवा करके भाषण कहते अथवा लोक सामान्य दृष्टि क्या तो पपच अथवा वो जानते ही है सोन जी जानते हैं एक एक विज्ञान से सर्व विज्ञान के बारे में जानते है व्यक्ति का पता है उनको उपादान कारण का, का ज्ञान है तो तजन्य सब कार्य सबका ज्ञान होगा अगर मिट्टी को जो जान लेता हो तो मिट्टी के बने पात्र सब जाना जाता है मिट्टी रूप से लोहे का ज्ञान हो गया हो उपादान का लोहे का ज्ञान हो गया तो अवजार सब जाना हुआ होता है सुवर्ण का ज्ञान हुआ हो तो जितने भी कुंडल कुंडलादी है सबका ज्ञान हो जाता है तो इस प्रकार से अथवा लोक सामान्य दृष्टि ज्ञात पर पुन पता है जान करके पूछ से लोक सामान्य दृष्टिया सामान्य लोगों की दृष्टि से पूछ रहे हैं, लोगों को पता लग जाए एक विज्ञान शस्त्र भेद के बारे में इसके लिए पूछा यह भी अर्थ आ सकता है संति लोके सुवर्णादि सकल भेद सुवर्णत्वादि एकत्व विज्ञान ने विज्ञा मान लौकिक ही कहते लौकिक लो लोकों के द्वारा जाना हुआ ऐसे पदार्थ है व्याप्ति मिल जाती है कैसा है बहुत सारे ऐसे पदार्थ है सुवर्णादि सकल भेदा सुवर्ण आदि से बनने वाले विकार जो आभूषण आदि हैं सुवर्ण से बनने वाले विकार या लोहे से बनने वाले विकार या मिट्टी से बनने वाले विकार इत्यादि विकार हैं भेदा मैंने विशेषाह सुवर्णा सुवर्णादि सकल भेदा सकल उनके जो विकार हैं कार्य वर्ग है कुंडलादि सुवर्णत्वाद सुवर्ण ही तो है वो सोने से बने हुए वस्तु सोना ही होता है और क्या होता है सुवर्णत्वात उसमें सुवर्णत्व धर्म ही रहेगा चाहे कुंडल हो चाहे कवच हो कोई भी हो सोना का बने हुए में सोना ही रहेगा और क्या रहेगा सुवर्णत्वात सुवर्ण होने से एकत्व तो विज्ञान है ना विज्ञा माना लोक एकत्व तो विज्ञान सुवर्ण का विज्ञान के द्वारा विज्ञामान हो जाएंगे कुंडल कवच आदि जितने भी हैं हाँ। वो जान लेते हैं लोग लो ने जान लिया है ऐसे पदार्थ है संसार में है व्याप्ति मिली इसलिए सामान्य ज्ञान उनको है तो वो विशेष जानना चाहते हैं कौन वस्तुएं तो है संसार के कारण जो कि उसको जानने से सब संसार जाना हुआ होता है ये पूछना चाहते हैं सामान्य ज्ञान है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान के बारे में सोना आदि का दिए प्रसिद्ध है लोक में लोग सभी जानते हैं एक विज्ञान से सर्व विज्ञान उपादान कारण के ज्ञान यदि हो गया हो तो कार्य का ज्ञान हो जाता है निवित कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान नहीं होगा जिस दंड से घट बनेगा चक्र चला करके तो दंड के ज्ञान से घट का ज्ञान नहीं होगा उपादान कारण जिसमें बनता है वो उपादान कारण और जिससे बनेगा वो निमित्त कारण दंड से घट बनता है और मिट्टी में घट बनता है मे और शेय का अंतर होता है निमित्त कारण में और उपादान कार में तथा किम अस्थि सर्वस्व जगत भेद एकम कारण यही एक प्रश्न उनका क्या है वो कुम्भ नस्ती क्या है वो वस्तु तो? सर्वस्य जगत भेद ऐसे संपूर्ण जगत विशेष का विशेष भिन्न भिन्न रूप में देख रहे जगत सारा जैसे सोने का भिन्न भिन्न भिन रूप में दिखाई पड़ते है आभूषण आदि भिन्न भिन्न भिन आकार भिन्न भिन्न भिन भिन नाम ठीक इसी प्रकार ये जगत भेद है विशेष जगत जितने भी है एकम कारण एक कारण जगत का क्या है ये पूछ रहे हैं कश्मिन्न भगवान विज्ञाते सर्विन्न विज्ञातमती इसके द्वारा जगत के कारण एक कारण कौन है उपादान कारण इसके बारे में पूछ रहे हैं ये कहास्मिन विज्ञात सर्वम विज्ञात ऐसे लगाने कहा है टिप्पणी कार ने तो यदि एकस्मिन में यस्मिन एक जिस ए, एक के विज्ञान होने पर सर्वम विज्ञातम भवती सबके सब जगत विज्ञात हो जाता है वो वस्तु कौन है ये प्रश्न है ये टिप्पणी कार एक बोलते हैं दो नंबर में So, पहले एक नंबर भेदा सुबर्ण सकला भेरा सकला खंडात्मक आभूषण भेदा सोना आदि के जो टुकड़े-टुकड़े बने हैं आभूषण आदि वो सोना ही तो है और क्या है जैसा होता है उसी प्रकार ये जगत का जो उपादान कारण होगा जगत वही तो होगा उससे क्या भिन्न क्या होगा क्योंकि तो कार्य नाम जो वस्तु होता है ना केवल नाम रूप कल्पित है जिसको घट शब्द दिया गया और आकृति बना दिया गया ये कल्पित है वास्तव में वो मिट्टी है नाम रूप कल्पित है हर पदार्थों का नाम रूप परित्याग करेंगे तो परमात्मा ही सिद्ध हो जाता है हर पदार्थों में ये पंचदशी में आया अस्थि भाती प्रियम नाम रूपम अस्थिभा प्रियम ना, रूपम नामम चत्यंश पंचकम प्रत्येक वस्तु में पांच अंश होता है अस्ति भाति नाम रूप पांच अंश अस्थिभा हर वस्तु तो में आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम अस्थि भाती प्रिय जो पहले वाले तीन है ये परमात्मा का स्वरूप है और जगत रूपम तथो द्वयम और आखिर वाले जो नाम और रूप है ये जगत का रूप है इतना दो अंश परित्याग करेंगे तो हर जगह परमात्मा ही दिखेगा यह स्थिति आ जाती है नाम रूप नाम दे देते हैं आकृति बनने पर भिन्न भिन्न नाम दे, दे देते हैं ये नाम रूप जगत का रूप है ये बता दिया अच्छा भाष्य देखे नवि प्रश्नों अनुपन्न नविदित पदार्थों में कश्मीन ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए किसमें ऐसा किसके जान लेने पर ऐसा प्रश्न ठीक नहीं है अविदित पदार्थों में अगर अज्ञात है तो किम अस्तित ऐसा को बोलना चाहिए वो क्या चीज है ऐसा बोलना चाहिए प्रथमांत लगाना चाहिए ये सप्तम अंत कैसे लगा दिया ये प्रश्न है यार नानो अविदित ही जो अविदित है यदि सौरक जी नहीं जानते हैं अविदित पदार्थ है जगत का कारण को नहीं जानते हैं तो स्थिति में कश्मीर यदि प्रश्नों नुपन्ना कश्मीन जो बोला कस्मिन भव विज्ञात सर्व्ञाति ये प्रश्न नहीं होना चाहिए ये ठीक नहीं है प्रश्न तीन और चार की टिप्पणी तीन में कहते अभी तो थी अनिश्चित अस्तित्व जब अस्तित्व ही पता नहीं है तो फिर किसमें ऐसा कहना बनता है। कोई वस्तु हो तो किसमें रखना है ऐसा बोला जाएगा वस्तु का ही पता नहीं है तो किसमें ये प्रश्न बनेगा ना सप्तम तो का अर्थ किसमें ऐसा अर्थ आएगा तो किसमें रखना है मैंने कोई वस्तु पहले ज्ञात हो ना इसको कहाँ रखना है तभी होगा तो सप्तम नहीं मनना चाहिए अविदित वस्तु में नहीं होना चाहिए प्रश्न है। एक एक अनिश्चित अस्तित्व जिसका अस्तित्व तो पता नहीं है निश्चित नहीं हुआ है उसके लिए कस्मिन ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए ये पूर्वाधि कहा प्रश्नोणा चार की रिप्पणी प्रश्नोण यदि कश्मीन यदि सप्तम्य अस्तित्व निश्चयात निश्चय अवधे न अस्तित्व निश्चया प्राग सप्तमी गणित प्रश्नों सप्तमयंत पद के लिए पहले अस्तित्व सिद्ध होना चाहिए कोई वस्तु हो तो किस में रखू तो किस में बाद में आएगा कोई वस्तु हो पहले या कश्मीन सप्तमी कैसे कर दिया ये प्रश्न है एक टिप्पणी में इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं प्रश्नों को कश्मीन सप्तमिया या सप्तमी है कश्मीन नु भगवो विज्ञात सर्वे कश्मीन सप्तमी कस्मिन सप्तमिया अस्तित्व निश्चय अवधेव तक अस्तित्व का निश्चय का अवधेव होता है सप्तमयंत पद कश्मी नहीं बोले किन्तु तो कोई न कोई एक होगा जिसमें रखना होगा या जिसे निकालना होगा कुछ होगा अस्तित्व निश्चय अस्तित्व निश्चय होने से प्राक सप्तमी तो घटित अस्तित्व निश्चय से पहले जब पहले अस्तित्व का ही निश्चय नहीं है है करके पता ही नहीं लग रहा क्या है किसमें करके बोलना एक न्याय युक्त तो नहीं ये टिप्पणी ने बता दिया ये टिप्पणी में आया तो बोलना चाहिए क्या तो भाषा में कह ऐसा बोलना चाहिए वो क्या है ऐसा बोलना चाहिए कश्मीर नहीं बोलना चाहिए कैसे बोल दिया सवद जी ने कश्मीन शब्द ये प्रश्न है किमस्तिति तदा प्रश्नो युक्त तब तो यही प्रश्न होना चाहिए अविदित पदार्थ है नहीं जानते है कि वो पदार्थ क्या है ऐसा होना चाहिए जगत का जो कारण है वो क्या है ऐसा प्रथमांत घटित प्रश्न होना चाहिए युक्त पांच नंबर टिप्पणी प्रश्न युक्त प्रथमा घटित प्रश्न अस्तित्व प्रश्न गर्भित्व है ना प्रथमा घटित जो प्रश्न होगा वो अस्तित्व घटित होगा इसलिए युक्ति संगत होता हो वो। ये करना चाहिए था या सप्त कैसे कर दिया क्योंकि भाष्य में कहते हैं सिद्धे ही अस्तित्व कश्मीर इतिहास किसी वस्तु की पहले अस्तित्व सिद्ध हो तो किसमें होगा इसको किसमें रखना वस्तु हो पहले तब ना अस्तित्व पहले पता ही नहीं तो कश्मीर बोलना ठीक नहीं है कैसे बोल दिया ये प्रश्न है कहां रखू पहले वस्तु तो सिद्ध है तो इसके बारे में बोलता है कहां रखू तो ऐसे यहां भी कस्मिन प्रश्न नहीं होना चाहिए क्यों ऐसा कर दिया ऐसी शंका आ गई कश्मीर निधेय छिप्पणी कश्मीन निधेय निधान आधार निश्चय ही सती अयं प्रश्न तद्वत निधान का आधार रखने का आधार सिद्ध होने पर निश्चय होने पर ही सती अयं प्रश्न तद्वत यह प्रश्न तो तब होगा कश्मीन मानी इसको कहीं रखना है तो किसमें रखूं कई जगह रखने के स्थान है यहां रखना वहां रखना वहां रखना कहां रखूं तब प्रश्न हो सकता है पहले रखने का स्थान का पता लगे तभी कश्मीन प्रश्न होगा किसमें रखना इसमें रखना इसमें रखना इसमें कश्मीन प्रश्न कैसे कर दिया ये प्रश्न आया तो इसके उत्तर में बोलते नौ नौ या ऐसा कहना ठीक नहीं क्यों अक्षर बाहुल्यात आयस विरुद्धवा प्रश्न संभवती कस्विन विज्ञात सर्वपित कहते यहाँ पर अक्षर बाहुल्यात किम अस्थित तद बोलने में किम अस्थि तद कई अक्षर आ जाते हैं और कस्मिन कहने में कम अक्षर में काम चलता है कश्मीन बोलने में और किमस्ती बोलने में बहुत अंतर है अक्षर बाहुल्यात किमस्ती ये प्रश्न करने की अपेक्षा कश्मीन बोलना कम अक्षर का हो जाता है अक्षर बाहुल्यात किमस्ती ऐसा प्रश्न करने में अक्सर ज्यादा लगते बहुलता होने से आयासरुत्व इतने उच्चारण करना नहीं चाहते है किमस्ती इतना उच्चारण कश्मीन से काम चल जाए तो किम अस्तित इतना लंबा उच्चारण करना नहीं चाहते हैं इसलिए प्रश्न संभव दी एवं प्रश्न हो सकता है कस्विन विज्ञाते सर्वितिथि यह प्रश्न बन सकता है किसके जानने पर सर्ववत्ता बन जाता है प्रश्न हो जाता है संभव दी एवं साध की टिप्पणी में कहा अश्पी प्रश्न से अस्तित्व प्रश्न गर्भत्व तो अनपायत यह जो प्रश्न है कश्मीन इसमें भी अस्तित्व घटित ही है ये प्रश्न अस्तित्व कहीं जाए खोएगा नहीं इस प्रश्न में अस्तित्व घटित ही है इसलिए कोई आपत्ति नहीं ऐसा बता दिया टीका देखे टीका में कहते प्रश्न बीज हम आह प्रश्न का जो बीज है एक एक एक सर्व विज्ञात भवती प्रश्न का जो बीज कारण मूल क्या है प्रश्न का मूल को बीज कहा प्रश्न बीजम आह यहां छह की टिप्पणी है सामान्य तो ज्ञानों में प्रश्न का बीज क्या होता है सामान्य ज्ञान अगर सामान्य ज्ञान न हो तो तद विषय प्रश्न कर ही नहीं सकता प्रश्न उसी का होगा तो सामान्य ज्ञात हो विशेष रूप से अज्ञात हो उसी विषय के बारे में प्रश्न करेगा करके पूछेगा बिल्कुल अज्ञात पदार्थों का कोई भी प्रश्न नहीं करता उसको पता ही नहीं है तो प्रश्न का बीज होता है सामान्य ज्ञान एक टिप्पणी ने कहा प्रश्न बीज हम टिप्पणी कार ने बता दिया सामान्य सामान ज्ञान प्रश्न का बीज प्रश्न का बीज ही होता है अच्छा सामान्य तो क्या सामान्य उसे जानते हैं इसलिए पूछ रहे एकस्मिन इत्यादि भाषण में कहा था इसी को भाषण में बता दिया था एकस्मिन एकस्मिन ज्ञाते सर्वविद भवती थी शिष्ट प्रभात ने ऐसा शिष्ट लोगों के प्रकृष्ट प्रकृष्टवाद विशेष वार्तालाप सुना था एक को जानने पर सब जाना हुआ होता है ऐसा शिष्ट लोगों का प्रकृष्ट प्रकृष्टवाद माने वार्तालाप को सुना था कि सोनग ने इतना सुना था एक को जानने पर सब ज्ञात हो जाता है सुना था किन्तु तो किसको जानने से वो व्यक्ति पता नहीं था इसलिए प्रश्न करते सामान्य ज्ञान है उनको विशेष ज्ञान नहीं है जगत के कारण के विषय में यही है तर भिज्या, भिज्याद भिज्याद यह कहा तद विशेष विशेषम विज्ञात काम सन उस विशेष को जानना चाहते सामान्य ज्ञान है शिष्ट प्रभात के द्वारा सुना हुआ है उसके ये विशेष जानने की इच्छा से कश्मीन यदि है तो पक्षा करके तर्क करते कौन किसको जानने से ऐसा होता करके तर्क करते हुए प्रश्न कर पूछा एक ठीक प्रथग उपाद कार्य से व्याप्ति सत्वाभातम साप्ति तत्व हाथ में अथवा करके दूसरी भी व्याख्या कर दी थी एक व्याख्या एक शिष्ट प्रभात उन्होंने सुना था बड़े बड़े लोगों की चर्चा सुनी थी क्या सुनी थी एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है करके सुना था तो वो एक विज्ञान क्या चीज है ये विशेष जानने के लिए प्रश्न किया अर्थ हो सकता है वास्तव में अखवा करके दूसरी व्याख्या की थी सामान्य उनको पता है सोने को देख करके सोने का कार्य का ज्ञान हो जाता है ये सामान्य व्याप्ति का ख्याल है जहां जहां कार्य होगा वो कारण ही कारण से अतिरिक्त नहीं होगा सामान्य ज्ञान सभी जानते ये सोने का दृष्टांत है लोहे का दृष्टांत है मिट्टी का दृष्टांत है उपादान कारण को जानने पर कार्य विज्ञात हो जाता है यह सामान्य ज्ञान है तो जगत का उपादान कारण कौन है इस विषय प्रश्न होता है यही यही टीका यही बोल रहे हैं अथवा करके भाष्य लगाना चाहेंगे इसकी लिए टीका उपाधान्थ कार्य पृथक सत्ताभाव कार्य से उपाधान्थ पृथक सत्ताभाव जो कार्य होता है उपादान कारण से अतिरिक्त तरस् सत्ता नहीं होती कारण ही एक विशेष स्थिति में कायी रूप में दिखाई देता है मिट्टी ही एक विशेष स्थिति में घटादी रूप में दिखाई पड़ती है वो घट जिसको बोलते हैं मिट्टी ही है मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है उसमें जो नाम रूप दो को त्याग दीजिए आप हटाइये नाम दे दिया घटा और आकृति उसकी गोलाई जो बनाई ये दो चीज को हटाई तो क्या दिखाई देता होती दिखाई दे इसी प्रकार जगत में भी जितने भी नाम रूप हैं, ये नाम रूपों को हटाएंगे तो अस्थिभाप्रिय रूप से परमात्मा अस्थिभा जाने वाला नहीं है एक का नाम रूप खो जाएगा तो दूसरे में दिखेगा वो अस्थिभा प्रिय जैसे गन्ने का उदाहरण देते हैं पहले एक गन्ना बोलते हैं लोग लंबा सा आकृति लंबी आकृति उसकी लंबी शिक्षा होती है लंबा होता है ठीक है नाम हो गया गन्ना इक्षु गन्ना जो भी बोलिए गन्ना बोलेंगे और आकृति हो गया उसका रूप हो गया आकृति गोल गोल है लंबा लंबा है ऐसे दिखाई पड़ता है उसको कोलू में डाल देंगे अब कोलू में डालेंगे तो दो हो जाएगा एक तरफ रस हो जाएगा एक तरफ छिलका हो जाएगा अब गन्ना नहीं बोलेंगे ना इधर वाले को गन्ना बोलेंगे ना उधर वाले को गन्ना बोलेंगे एक को छिलका शब्द से बोलेंगे एक को रस शब्द से बोलेंगे कोलू में डालने के बाद किंतु अब नाम रूप बदल गया रूप भी आकृति भी बदल गई पहले वाली आकृति नहीं रही नाम भी बदल गया किंतु अस्थिभा गणना में था गणना अस्थि है ऐसा और दिखता है और अच्छा लगता है प्रिय लगता है ऐसा था अब इधर लग जाएगा वह अस्थिभा प्रिय दिखाई देगा रस में दिखाई देगा छिलका में, में भी दिखाई देगा छिलका में भी अस्थिभा प्रिय दिखाई देगा वो भी जलाने का काम आएगा प्रिय है दिखता है इत्यादि फिर उसको जलाएंगे आप चलो उस रस को पकाएंगे फिर नाम रूप बदल जाएगा लाल लाल हो जाएगा पहले कुछ अल, अलग तरल था अब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा उसको गुड़ बोलने लग जाएंगे नाम बदल जाएगा आकृति भी बदल जाएगी किंतु अस्थिभा प्रिया उसमें देखा जाता है अस्थिभा प्रिय परमात्मा का स्वरूप है नाम रूप मित् पंचदेश बोला कार्य माने नाम रूप को ही कार्य करते और कुछ नहीं ये कार्य नाम रूप हटाएंगे तो उपादान कारण ही दिखाई पड़ेगा आपको जगत का उपादान कारण दिखाई पड़ेगा जैसे घट में नाम और रूप दो को हटाइए तो मिट्टी दिखाई पड़ेगी हम नाम रूप के चक्कर में पड़ जाते हैं इसलिए वो उपादान कारण हो जाता है हमारा ये कारण है यही यहां टीका बता रहे हैं उपादान्त कार्य पृथक सत्ताभाव कारण देखिए दो प्रकार के कारण होते हैं एक उपादान कारण और एक निमित्त कार दो होता है जैसे घट बनाना हमको घट बनाने के लिए दंड चक्र आदि की भी आवश्यकता है दंड से चक्र घूमेगा तब तो घट बनेगा दंड चक्र आदि भी चाहिए मिट्टी भी चाहिए किंतु उपादान कारण मिट्टी जिसमें घट बनेगा उपादान कारण से अतिरिक्त उपादान कारण नष्ट होने पर कार्य रहने नहीं सकता मिट्टी नाश हो गई तो घट नहीं सकता। किंतु तो घट जिस दंड के माध्यम से आपने घट बनाया था वो दंड को जला देंगे तो घट नष्ट हो जाएगा या नहीं होगा नहीं होगा। निमित्त कार्य का नाश नहीं होता है ध्यान तो रखना उपादान कारण जो नई नई आयु के लोग संभा बोलते जिसको उपादान कारण वेदांत में बोलते हैं नई आयु लोग संवाई कारण बोलते बात एक ही है तो निवित्त कारण के नष्ट हो जाने से कार्य बनाने तक जरूरत है उसकी कार्य बनने के बाद अलग हो गया जो रहे न रहे कोई मतलब नहीं उसका किंतु उपादान कारण में ही कार्य जब तक पैदा भी उसी में होना है जीवित भी उसी में रहना है और लय भी उसी में होना है कार्य को उत्पत्ति स्थिति लय तीनों उपादान कारण है घट को मिट्टी में ही पैदा होना है मिट्टी में ही जीवित रहना है जब तक रहेगा मिट्टी में रहना पड़ेगा उसको और घट होगा माने आकृति नाश हो जाएगी तो क्या रूप दिखाई देगा मिट्टी दिखाई देगी उपादान कारण उत्पत्ति स्थिति लय तीनों एक किसी एक कार्य की जिसको कार्य माने नाम रूप है आकृति और नाम दो ही यही होते हैं कार्य यही बता रहे हैं जगत भी एक कार्य है जान दे रहा है ये घटनाधित तो दृष्टान्त तो हो गए ये जगत भी कार्य है तो ये भी उपादान कारण से भिन्न नहीं होता उपादान कारण क्या है ये प्रश्न है करके पूछना चाहते हैं। उपादानात कार्य से पृथक सत्ता उपादान कारण कार्य की अलग सत्ता नहीं होती है उपादान कारण ही एक विशेष स्थिति में कार्य रूप में दिखता है अलग सत्ता न होने से अस्तित्व न होने से उपादान ज्ञाते उपादान के ज्ञान जान लेने पर उपादान कारण को जान लेने पर तद नास्ति तथा पृथक उस जो कार्य उसके बाद जो उसका कार्य होगा उससे अतिरिक्त नहीं है ज्ञान हो जाता है मिट्टी को जान लेने पर मिट्टी का कार्य घट मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है ऐसा ज्ञान हो जाता है ठीक इस प्रकार है यहाँ सामान्य व्याप्ति बलात् सामान्य व्याप्ति यही है उपादान कार्य को का जान लेने पर कार्य ज्ञात हो जाता है जैसे धूम को देख लिया तो अग्नि का ज्ञान हो जाता है दूरदेश में उसी प्रकार जहां जहां भी विचारक वैचारिक बुद्धि को लेकर हम जाएंगे तो उपादान कारण को ज्ञान हो गया आपको तो उसका कार्य ज्ञात हो जाता है सामान्य रूप से तो यहां भी कार्य तो दिख रहा है जगत तो इसका उपादान कारण क्या है उपादान कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होगा एक विज्ञान से सर्व विज्ञान तो उपादान कारण क्या है ये प्रश्न यहां होना चाहिए एक एक कर रहे सामान्य एक बिप्पणी है सात नंबर की तदा ज्ञान सा, सा, पहले तो शाब्द ज्ञान का बीज बता दिया था शाब्द ज्ञान क्या है लोगों का प्रवाद सुना था उन्होंने सौम्य जी ने क्या सुना था एक विज्ञान से सर्वित हो जाता है शिष्ट प्रवाद बड़े लोगों के प्रकृष्टवाद वार्तालाप सुना था यह शाब्द ज्ञान हो गया था उनको शब्द जन्य ज्ञान को शाब्द बीज कहा एक तो बता दिया अब बताने के बाद में अब अनुमानिक ज्ञान बताते हैं अनुमान से सिद्ध होता है क्या उपादान कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है यही है जैसे धूम के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान हो जाता है दूरदेश में दूरदेश में अग्नि के साथ तो हमारा कोई संबंध नहीं है हमारे चक्षु का संबंध अग्नि के साथ नहीं होता है दूर देश में धुआं तो जब दिखाई पड़ता है चक्षु का के साथ होता है। तो धुआं पर अग्नि का होता है। एक संबंधी स्मारक एक के साथ संबंध रखने वाला ज्ञान दूसरे का याद दिलाने वाला होता है धूम के साथ संबंध रखता है हमारे चक्षु ज्ञान हुआ धूम का दूसरे का याद दिलाता किसका अग्नि का पर्वतोंवान हम बोलते हैं दूर देश में ठीक इस प्रकार यहां भी अनुमान से अब जानना चाहते हैं ये करके कहा भाष्य में यही कहते आगे अथवा करके कहा था एक तो लोकापवाद सुना था उन्होंने एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है करके उपादान कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है करके सुना था दूसरा अथवा लोक सामान्य दृष्टि लोक सामान्य है सभी जानते हैं धूम को देख करके अग्नि का अनुमान करने के लिए कोई तर्क आदि पड़ने की आवश्यकता नहीं है तो अनपढ़ व्यक्ति भी अनुमान कर लेते हैं नदी में जब बाढ़ आया देख लिया तो अनजान व्यक्ति भी बोलता है जो पठित नहीं है क्या बोलते ऊपर बारिश है अनुमान करता है अनुमान से बहुत काम चलता है अनुमान के बिना थोड़ी चले करो नदी में जब बाढ़ आ रहा है तो ऊपर जरूर बारिश है ये ज्ञान हो जाता है चाहे न्याय पढ़ो चाहे मत पढ़ो ये नहीं की न्याय पढ़ने के बाद ही हनुमान आदि का ज्ञान ऐसा नहीं है ज्ञान हो यही भाषा में कहा अथवा लोक सामान्य दृष्टि लोक सामान्य अनुमान करते हैं दृष्टि है, तो जानते कार्य का उपादान कारण जगत तो तो का क्या है एक विज्ञान से तरीका है ये जानते हैं जानते हुए पूछ रहे लोक सामान्य सभी लोगों के सामने आ जाए बात आ जाए जिसके लिए पूछा एक ये भाष्य में कहा था संति लोक सुवर्णादि सकल भेरा लोक में बहुत सारे दृष्टांत ऐसे हैं सुवर्ण से बने हुए जितने भी आभूषण आदि हैं सब सुवर्णत्व सोना ही होता है सोने से अतिरिक्त नहीं होता उसमें सुवर्णत्व तो धर्म ही रहेगा सोने से बने पदार्थों में सुवर्णत्व तो धर्म ही रहेगा सोना ही होता है वो उन्होंने एकत्व तो विज्ञान है न विज्ञान माना है लोगों ने ऐसा जाना है सुवर्ण रूप से सभी को जानते हैं ये कुंडल कवच आदि को सामान्य लोग सभी जानते हैं इसको ये सोना है करके समझते हैं ठीक थी, प्रकार यहां भी है कहा तथा किमनो अस्ति सर्वस्व जगत भेद से एक कारण ये जगत विशेष जो दिख रहा है भिन्न भिन्न प्रकार के जगत में नाना वस्तु दिख रहे हैं इनके विशेष कारण क्या है उपादान कारण क्या है ये प्रश्न है कश्म विज्ञात सर्वे विज्ञात में प्रश्न यही विषय पर रखता है तात्पर्य यही है कहा ठीक है कि अच्छा प्रश्न प्रश्नाक्षर अंजस्य में आक्षिप्य समाध्य प्रश्न जैसा किया ना प्रश्नाक्षर प्रश्न में जो अक्षर है कस्मिन ऐसा प्रश्न जो उठा हुआ है कश्मीन शब्द है उस अक्षर का अंजस्य माने सामंजस्य दिखाने के लिए आक्षिप्य समाधत्य है उसको सामंजस्य दिखाना चाहते ठीक है प्रश्न गलत नहीं है कश्मीन तो यह पहले शंका उठा करके समाधान देते शंका क्या है पूर्वाजी कहता है महाराज प्रश्न करते समय किम अस्तित बोलना चाहिए प्रथमांत से बोलना चाहिए सप्तम अंत कैसे बोल दिया कश्मीन पूर्वादी की शंका और सिद्धांत बोलेंगे हो सकता यही है यही कहना है यहाँ समाधत्य न इत्यादि भाषा में कहा था ननो अविदित ही कस्मिन इति प्रश्नो को जो अविदित पदार्थ में कश्मीन प्रश्न होता नहीं जो जानता ही नहीं उसमें से प्रश्न ही नहीं होता है अविदित पदार्थ में जो सामान्य रूप से नहीं जानता तो है तो कश्मीर सप्तमित प्रश्न दीदी तथा प्रश्न बोलना चाहिए क्या है वो वस्तु प्रश्न होना चाहिए एक ही अस्तित्व कश्मीर जब अस्तित्व पहले वस्तु का सिद्ध हो तब किस में रखना इत्यादि बाद में होगा यथा कश्मीर निधेय पहले वस्तु की सिद्धि हो ना वस्तु है इसको कहां रखू के बाद की बात है कश्मीर पहले चाहिए अस्तित्व सिद्ध होना चाहिए प्रश्न कैसे आया कहा उत्तर दिया न करके भाष्य में कहा भाष्यकार कहते हैं इसलिए कि बोलते हैं अक्षर बोलने में ज्यादा अक्षर है किम अस्थि तद चार अक्षर बोलना पड़ेगा और कश्मीर में दो अक्षर है यह अक्षर बाहुल्यात आयाश परिश्रम नहीं करना चाहते हैं श्रुति ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहती है इसलिए प्रश्न संभव दिए वह कस्मिन विज्ञात है सर्व्यात किसको जानने पर सर्वत्ता होता है प्रश्न हो सकता है एक आमअस्त यदि प्रयोग प्रयोगे अक्षर बाहुल्य किमस्ती तत्व बोलने में अक्षर ज्यादा हो जाते हैं देखो अक्षर गिनना और वर्ण गिनना अलग है वर्ण का अर्थ होता है स्वर भी वर्ण है व्यंजन भी वर्ण है दोनों को बर्ण जाते हैं जिसको व्याकरण आदि अच और हल आदि बोल मानते हैं स्वर व्यंजन तो प्रसिद्ध है स्वर और व्यंजन दोनों को वर्ण रूप से लिया जाएगा और अक्षर कितने समय में स्वर को ही लेना व्यंजन को नहीं लेना अक्षर उन्हीं का गिना जाएगा जैसे किम अस्तित्व बोलते जिसमें एक इकार है और अस्थि में दूसरा आकार है और एक इकार है फिर एक आकार है चार चार अक्षर वाला हो जाता है किम अस्तितात? वर्ण तो बहुत है इसे हमने व्यंजन को छोड़ करके गिना है अक्षर गिनते समय भी व्यंजन को छोड़ दिया जाता है और वर्ण गिनते समय में दोनों स्वर भी लिया जाएगा व्यंजन भी लिया जाएगा ऐसा होता है और कश्मीन जब बोलते समय में दो अक्षर आ जाते हैं एक आकार है और एक कार है तो चार अक्षर एक दो, दो अक्षर से काम चल जाए तो चार अक्षर बोलना ठीक नहीं होता श्रुति नहीं चाहती इसलिए कश्मीर बोलती है यही आप टीका में स्पष्टीकरण कर रहे हैं किमी तथा यदि प्रयोग है ऐसा प्रयोग यदि करते तो क्या होता अक्षर बाहुल्य ना आयाश परिश्रम हो जाता ज्यादा अक्षर बाहुल्य ज्यादा अक्षर का प्रयोग करना पड़ा चार अक्षर तदवीरुता श्रुति उसे डरती है ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहता कम से कम बोलना बड़े लोगों का ये सिद्धांत है कम से कम बोलने से काम चले तो ज्यादा क्यों खर्च करना कश्मीन अक्षर अक्षर आंजस्य लाघ कश्मे अट जाता है लाघव है लाघव दोष है एक एक, एक। लाघव गुण है गुण होने से प्रश्न इसलिए लाघव होने से प्रश्न कर दिया ठीक है कहा आंजस्य नव की टिप्पणी इधर है ना अक्षर आंजस्य अक्षर प्रयोग अक्षर का प्रयोग में कम अक्षर के प्रयोग में लाघव है ठीक कहा एवं न ना अनुसूयम नाक्षराणाम आख्या तुम एवं उगती है अक्षर में असूयादी निंदा नहीं होती है निंदा है ऐसा नहीं कहना चाहिए निंदा नहीं है ये समझना चाहिए एक जब उन्होंने पूछ दिया था कश्म विज्ञात सर्व विज्ञात भगवती प्रश्न था उत्तर में आप उत्तर देते हैं मंत्र है तस्मै सहो वाचा तस्मै सहो वाचा वेमिते वेदि तब्भे इतिहा वेमिते वेदि तब्भे स्मयत् ब्रह्म विदो वदन्ते पराचैव पराच तस्मै सहो वाचा तस्मै सहो वाचा वेमिते वेदि तब्भे इतिहा वेमिते वेदि तब्भे स्मयत् ब्रह्म विदो वदन्ते पराचैव पराच तस्मय सौनकाय ह उबाच अंग, अंग, अंगीर अंगिरा ऋषि ने उन के लिए कहा जब ने प्रश्न कर दिया था अंगिरा ऋषि को किसको जान लेने पर सब ज्ञात होता है कहा था उसके उत्तर में तस्मय माने आया उन के ऋषि के लिए अंगिरा कहा अंगिरा ने कहा क्या कहा बे विद्या बेदित दो विद्याएं जानने योग्य है तो बस दो ही विद्या है जान योगी विद्या दो विद्या है जान योग्य है एक को एक का विषय को त्यागने के लिए जानना है और एक को ग्रहण करना है इसके लिए जानना है त्यागने के लिए भी जानना जरूरी है सर पर करके ज्ञान होगा तब तो हम त्याग पाएंगे अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो त्याग नहीं सके फिर उसके कार्य से भुगतना पड़ेगा हमें को डेगा तो त्यागने के लिए भी पहचान होना चाहिए ग्रहण करने के लिए वे वे इत्या। वे इत्या। वे इत्या भी पहचान होना चाहिए बदंती ब्रह्मविद्ताओं ने ऐसा कहा ये जो बदंती जो आपको लटलकार दिखाई दे रहा है वर्तमान दिखाई दे रहा है स्म का योग है ध्यान देना में एक सूत्र है माने भूतकाल अर्थ में लटलकार का प्रयोग का योग हो तो जैसे यजीष्मि ऐसा बोलते हैं तो युधिष्ठिरते हैं होता है या होता है किया युष्टि ऐसे व्याकरण दृष्टान देते हैं यहां भी स्म का योग है तो भूतकालीन अर्थ होता है बदंति बने अवद अब, अवदन ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं ने कहा दो विद्या जाननी चाहिए कौन है वो पराचैबा पराचय एक पराविद्या है और एक अपराविद्या है ये दोनों विद्याएं जाननी चाहिए ऐसा है पराच एक परा और एक अपरा दो विद्या है ऐसा ब्रह्मविता लोगों ने कहा है ऐसा को अंगिरा ऋषि ने ऐसा बताया दो विद्या जाननी चाहिए करके लोग ऐसा माना है ब्रह्मवत्ताओं ने ऐसा माना है दो विद्या चाहिए करके माना है कहा क्या है अपरा विद्या क्या है आगे फिर उसी की चर्चा होनी है आगे मंत्रों से आज से देखे तस्म शौन काय तस्म काय सौन ऋषि के लिए अंगिरा कि अंगिरा अंगिरा ऋषि क्या कहा, कहा? उच्चते तो हैं क्या कहा तो देखो दे विद्य वेदित दो विद्या जान्य विज्ञा है दो प्रकार के विज्ञान है एक भस्म किल ब्रह्म विदो वेदार्थ अभिज्ञा परम शु इस प्रकार कि जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं वार्थ के लोग हैं बेद के अर्थ को समझने वाले बेदार वेदार्थ वेदानाम अर्थ है वेदार्थ वेदों का जो अर्थ होता है उसको जानने वाले जो लोग हैं ब्रह्मवेत्ता लोग परमार्थ दृष्टा जो लोग हैं ऐसा बोलते हैं बोल, उन्होंने कहा समा का योग है ऐसा उन्होंने ऐसा कहा एक नंबर कृपा यद ब्रह्मविदो यदि ये यद का अर्थ है ये समझना जो ब्रह्मविता लोग प्रथम एक वचन नहीं समझना बहुवचन समझना ये समझना जो ब्रह्मवत्ता लोगों ने ऐसा कहा अभी अभिद के अभिज्ञ है जानकार हैं परमार्थ के दृष्टा हैं वो लोग ऐस, उन लोगों ने ऐसा कहा केते इत्याह कौन है वो दो विद्या का के विद्या विद्या शब्द त्रिलिंग है बहुवचन तो में दो वचन है सब कौन है वो दोनों विद्या प्रश्न के वो दोनों विद्या कौन है प्रश्न उठा तो इसको उत्तर में देते हैं पराच परमात्मा विद्या जो तो परमात्मा को जानकारी देने वाली विद्या को पराविद्या कहते हैं जीवात्मा परमात्मा को ऐक्य बताने वाली विद्या जानकारी को पराविद्या कहते हैं पराच मने परमात्मा विद्या परमात्मा विद्या परमात्मा को संबंध रखने वाली विद्या को पराविद्या कहते हैं ऐसा और धर्मा धर्म साधन तत्फल विषय है अपरा विद्या है धर्मा धर्म धर्मा, धर्मा धर्म के साधन धर्मा धर्म के फल पूर्व मीमांसा में जितने चर्चित हैं सब अपरा विद्या अपराजा अपरा विद्या धर्म अधर्म दो और साधन उसके साधन धर्माधर्म के साधन कि क्या करने से धर्म होगा क्या करने से पाप होगा उसके साधन और उसका फल धर्म का फल क्या होगा पाप का फल क्या होगा माने दोनों में तीन तीन चीजें हैं धर्म में धर्म का स्वरूप धर्म का साधन धर्म का फल और इसी प्रकार अधर्म का स्वरूप क्या है और अधर्म का साधन क्या है अधर्म का फल क्या है ये तीनों ऐसे बताने वाली जो विद्या होगी उसको कहेंगे अपराधी ये है। परा और अपरा में इतना भेद है एक पराच परमात्म विद्या ये परमात्म विद्या विद्याविद्या हो जाती है और अपराच अपराद्या क्या है तो धर्म साधन फल विषया इसको विषय करने वाली विद्या किसको विषय करती है? है धर्मा धर्म को विषय करती है धर्मा धर्म के स्वरूप को विषय करना और उसके साधन और उसका फल को विषय करती है जो विद्या उसको कहेंगे अपरा विद्या दो नंबर की टिप्पणी तद इति बोध्यम यहां पर तत् लगाना चाहिए तत्साधना ऐसा लगा देने से सही हो जाता कहते हैं भाष्य में तो तत्पद नहीं है धर्मा धर्म साधना तत्फल विषय दिया जैसे तत्फल में तत्पद है तो साधन में भी तत् लगा देने है। उसका साधन ये अर्थ लेना ये कहा आगे भाष्य में बोलते नस्मिन विदिते सर्वविद भवती सौन के न प्रश्न या पूछा कुछ और गया उत्तर कुछ और हो गया शंका है पूछा गया था किसके जान लेने पर सर्वविद होता है अब उत्तर दे रहे दो विद्या जाननी होगी प्रवृत्ता लोग ऐसे बोलते कहा प्रश्न और कहा उत्तर क्या हुआ प्रश्न कुछ और हो गया और उत्तर कुछ और हो रहा है यह शंका है नस्मिन विदि थे सर्वविद भक्ति दी सौन के ने तो ऐसे पूछा था, था किस जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ होता है तस्मिन वक्तव्य उसी का उत्तर कहना चाहिए ना जैसा प्रश्न आया वैसे उत्तर देना चाहिए अब पृष्ठम आ अंगिरा बिना पूछा हुआ को बताने लग गया अंगीरा ऋषि क्या, क्या बोलते जाननी चाहिए कहा क्या? क्या? क्या? क्या? उत्तर ये क्या हुआ द्विविद्या इत्यादि ये कैसे बोल रहे हैं अंगीरा ऋषि ये प्रश्न आया सिद्धार्थ बोलते नहीं सदोष कोई दोष नहीं है ये मान प्रश्न का उत्तर ही दिया जा रहा है थोड़ा समझ का फेर है उनका जो प्रश्न है उसी का उत्तर है ये कैसा है तो कहते हैं उत्तर जो होता है ना क्रम का अपेक्षा रखता है क्रम से उत्तर होता है दोनों को देना है हाँ, क्रम का अपेक्षा रखता है अपराहिक विद्या अविद्या अपराध विद्या माने अविद्या अज्ञान अज्ञान घटित कार्य होते अज्ञान अवस्था होता है या अज्ञान है अपराध विद्या जितने भी है जब अपना ज्ञान नहीं है मैं मनुष्य हूं लगाएगा मनुष्यत्व आने के बाद जाति का आरोप करेगा मैं अमुक जाति वाला हूं उसके बाद में धर्म या अधर्म जो भी करता रहेगा अज्ञान घटित होते हैं इसलिए अज्ञान है ये कहा अपरा ही विद्या अविद्या इसको विद्या नहीं कहते हैं विद्या को अविद्या शब्द से कहा जाता है वास्तव में विद्या नहीं है अविद्याद्या उसको निराकरण करना है इसके लिए यहाँ भी उसकी भी चर्चा होनी है अपरा विद्याज्य है जानने के बाद त्यागना है उसके स्वरूप को भी त्यागना है उसके साधन को भी त्यागना है उसके फल को भी त्यागना है धर्मा धर्म ये बताया धर्मा धर्म के स्वरूप धर्मधर्म के फल सबको त्यागना है अपराध विद्या जो होती है वास्तव में बंधन देने वाली है अज्ञान है वो वास्तव में ज्ञान नहीं अज्ञा विद्या है यही अपरा ही विद्या विद्यासा निरा कर्तव्य उसको निराकरण करना चाहिए ये सौ ये अंग्राजी जानते हैं तद विषय ही विदित है न किंचित उसका विषय जानने पर वास्तव में कुछ भी नहीं जाना हुआ होता है चाहे स्वर्ग को जाने किसी को भी जाने स्वर्ग का साधन को जान ले चाहे स्वर्ग के साधन के मान स्वरूप जान ले धर्म उससे विदित कुछ नहीं होगा कोई जाना हुआ नहीं होता उसके जानने से माने धर्मादि का स्वरूप उसके साधन उसके फल को जानने से कुछ जाना वो एक विज्ञान से नहीं होता माने उसी को जाना जाएगा दूसरे को नहीं जाना जाएगा किंतु तो विद्या ऐसी विद्या है एक को जानने पर सबका ज्ञान होगा जगत के कारण को ज्ञान बता दे, बतला देती है वो कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाएगा तीन नंबर की टिप्पणी अपरा विद्या ननो पराम नु क्रमापेक्षायात विषय न्याय क्रम की अपेक्षा रखते हैं ठीक है, है प्रश्न के उत्तर में क्रम की अपेक्षा है बोला क्रम की अपेक्षा होने पर भी पराम पूर्व उत्तर पहले पराविद्या के कथन करना चाहिए पराविद्या श्रेष्ठ है उसकी कथन करना चाहिए पराम उक्त परा के कथन करके तथा उसके पश्चात तद विषय उक्ति रेव न्याय फिर उसी पराविद्या का जो, जो विषय होगा उसी का कथन करना युक्ति संगत है पराविद्या का जो विषय है उसी के उस... ये करना चाहिए कथन करना युक्ति संगत है अपरा को तो अपरा विद्या के जो चर्चा चल करने वाले हैं यहाँ उ कहा उपयोग होगा इसका अपरा विद्या का उपयोग कहा उपयोग होना है ये आशंकाया महा अपरा अपरा का उपयोग त्याग में होगा ये यह यहां पर भाष्यकार ने बता दिया उसको जानेंगे तो यही है अगर धर्मा धर्म आदि को समझेंगे बंधन का कारण है चाहे धर्म करो चाहे अधर्म करो आखिर क्या देगा शरीर तो देगा चाहे सूर्य के शरीर देगा चाहे नारी के शरीर देगा शरीर से तो अभी परेशान है जैसे परेशान है वहां भी कोई परेशानी होना अगर समझेगा तो उसको छोड़ देगा ये भाष्यकार कह रहे हैं अपराही विद्या अविद्या वास्तव में विद्या नहीं अविद्या है, है अपराधि अज्ञान है वो सा निरा कर्तव्य उसके निराकरण करना है इसके लिए उसके भी कथन करना है समझना है खंडन करना है उसका तत्विषय विधि उसके विषय जानने पर न किंचित तत्व तो विधि तो वास्तव में कुछ भी जाना हुआ नहीं होता अब अपराध के विषय जानने से कोई लाभ कुछ भी नहीं है न किंचित तत्व तो विचार की टिप्पणी है न किंचित तयाद विदित अपराद्या तया माने अपरा विद्या जो अपरा विद्या है उसके द्वारा जो विदित होगा यद विदितम ना नात्र विषय वास्तव में हो ना अध्यस्त स्वरूप ही होगा धर्माधर्म भी अध्यस्त है आरोपित है धर्माधर्म के साधन भी आरोपित है धर्माधर्मादि का फल भी आरोपित है आत्मा में आरोपित है सब अध्यस्त होने से याथात्म्य नहीं होगा याथात्म अध्यस्त मात्र विषय इसलिए अध्यस्त मात्र विषय होने से तस्या इसलिए वो त्याग है निराकरण करना है आरोपित पदार्थ है ये अवरा विद्या के विषय आरोपित होते हैं और परा विद्या का विषय वास्तविक होता है यही आता है त्रैगुण्य विषय वेदा गीता के द्वितिया में भगवान ने बता दिया त्रैगुण्य विषय भेदा निश्चित भवार्जना ये जो वेद आए धर्मा धर्मादि का कथन करने वाले वेद कर्मकांड स्वरूप वेद तीनों गुणों को विषय करते हैं तुम तो तीनों गुणों से बाहर हो जाओ ऐसा कहा भगवान ने ऐसे बताया है ये कहा अच्छा निराकृत ही पूर्व पक्ष पश्चात सिद्धांतों भक्तों पे बहुत ही अन्याय है क्योंकि पहले पूर्व पक्ष का खंडन करना चाहिए और तो बाद में सिद्धांत का कथन करना चाहिए युक्ति है इसलिए पहले यहाँ पर अपराधि की चर्चा करेंगे फिर बाद में पराविद्या की चर्चा करेंगे मुंडूको परिषद में अपराधि की गति कहाँ तक है क्या स्वरूप है क्या साधन है क्या फल है अग्निहोत्र आदि साधन बताएंगे धर्माधर्म स्वरूप होगा जो भी होगा बताएंगे और फल स्वर्ग आदि जो भी होगा बताएंगे और कितने दिन तक टिकते हैं वो भी दिखाएंगे मान वैराग्य दिखाने के लिए सब अपरा विद्या की चर्चा पहले करेंगे साधक के मन में वैराग्य आ जाए इनसे इसके लिए इनको छोड़ दे अपरा कर दे परामा के सहारा ले इसके लिए चर्चा करेंगे अच्छा टिप्पणी ठीक है ठीक नहीं अच्छा आगे मंत्र है तत्र अपरा ऋग्वेदेद सामवेदो अथर्ववेदः दोथेद व्याकरणम् व्या सन्दो ज्योतिष अथ पाया तदक्षरगम्येदो युर्ेद सामेदोथेद शिक्षाको व्याकरणम् निरुक्त छो ज्योति समितिगम्यव्य बोला हुआ है दो विद्या जान योग्य है तत्र बने उभय देते दोनों में से दोनों विद्याओं में से अपरा पहले अपरा विद्या की चर्चा इनको अपरा विद्या बोलते हैं किनको ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद अथ चारों वेद और वेद के जितने अंग हैं षड़ है व्याकरण आदि ये भी अपराप विद्या में आएंगे आएं ऐसे बोल रहे ऋग्वेद यजुर्वेदेद अथर्वेद शिक्षा ये वेद के अंग में आते हैं शिक्षा याग्ञ बल्कि शिक्षा है माननीय शिक्षा है कल्प एक, एक, एक अनुष्ठान के क्रम को बताने वाला जैसे एक करना है आपको धूप भी जलाना है दीपक भी जलाना है तो पहले क्या करना है पहले धूप जलाना है कि दीपक जलाना है चंदन लगाना है अक्षत लगाना है पुष्प लगाना है पहले क्या लगाना है बाद में क्या करना है जो अनुष्ठान का जो क्रम पहले माला चढ़ा दें अथवा पहले विदाई कर दें बाद में आह्वान करें ऐसा या पहले आह्वान करें बाद में <laughs> समापन करें कौन बताएगा ये कल्प शास्त्र बताते हैं सब यज्ञ के क्रम को बताने वाले को कल्प शास्त्र बोलते हैं मान यज्ञ करते समय मैं पूर्वाप्रभाव का जो क्रम बताने वाले बताते किसको पहले करना किसको बाद में करना ये सब तो शिक्षा तो है ही है और कल्प व्याकरण माने शिक्षा में शब्द उच्चारण की शिक्षा बताएंगे वर्ण उच्चारण की शिक्षा आदि कौन वर्ण के स्थान कौन है इन किस इंद्रियों के माध्यम से उच्चारण करना है और उसके कौन सा प्रयत्न लगाना है कितना प्रयत्न खर्च करना है सब ये बताने वाले होते हैं शिक्षा शास्त्र कल्प होते हैं यज्ञ के आगे पीछे जो क्रम का बदलाने वाले व्याकरण व्याकरण प्रसिद्ध है इसके बिना कोई ग्रंथ लगेगा ही नहीं चाहे यज्ञ ग्रंथ पढ़ो चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ो व्याकरण प्रसिद्ध ही है निरुक्त यानि जी के द्वारा बनाया हुआ निरुक्त है जो बड़े बड़े कष्ट शब्दों में जिसका निरूपण हो जाता है निरुक्त के द्वारा और छंद शास्त्र एक होता है जो लयबद्ध करते जैसे गीत गाते हैं उसी प्रकार यहाँ छंद बनाना होता है लयबद करके बोलना होता है मंत्रों का उसने छंद कहा ज्योतिष ज्योति ज्योतिष भी वेद के अंग में आता है ज्योतिष शास्त्र जो ग्रह नक्षत्र आदि के बारे में चर्चा होती है जिसमें यह है सब माने छह अंग भी हो गए और चार वेद ये सब के सब अपरा विद्या बता अब कहते अथपरा अब पराविद्या की चर्चा करते हैं क्या है या यात्रा अक्षर जिस विद्या से उस अक्षर को जाना जाता है अक्षर उस आत्म तत्व तो को जाना जाता है जिस विद्या से वो पराजित किया है बाकी लोक लो, प्राप्ति के साधन और वो लोक प्राप्ति के साधन जो होगा वो और उसका फल जितने बताने वाले आएंगे सबके साथ सब अपराधित यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक प्राप्ति के साधन बताना है उसका स्वरूप बताना है उसका फल बताने वाले जितने भी विद्याएं हैं सब अपरा केवल आत्मा के विषय में बताने वाले जो विद्या है वो पराविद्या परा विद्या बताते हैं यदा अक्षर अधिकमें जिससे उस अक्षर न क्षरती अक्षरम जो कभी भी नाश नहीं होता जिसको उसको अक्षर बोलते हैं उस आत्म तत्व तो का निरूपण जिससे होता है जाना जाता है जिस आत्म तत्व तो को जाना जाता है जिस विद्या से उस विद्या को बारा विद्या कहते हैं ऐसा कहा समय हो गया है फिर करेंगे नहीं। नहीं ओम भद्रम कर्णे भी श्रमया देवा भद्रम पश्यमाक्ष स्थिरंगैस््वा वंशस्तम विर्भसम देवि जलायु श